भावार्थ जो राग द्वेष रहित गुणग्राही जन होते हैं वे औरों को भी अपने सदृश करके दाता हुए लक्ष्मीवान होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को वैसा यत्न करना चाहिए जिससे अग्नि की उत्तेजना से बहुत उपकार हो भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्यों का दूत रूप अग्नि पृथ्वी तल के ऊपर पदार्थों को पहुंचा और जलों को वर्षा कर सबकी रक्षा का निमित्त होता है वैसे विद्वान जन उत्तम वचन से सबका हित करने वाला होता है अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सत्य का उपदेश और सत्य का आचरण करने वाला पुरुष सबका प्रिय प्यारे काम को चाहने वाला सबका मित्र शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान बाहर भीतर विज्ञान देकर धर्म में नियत करता है वैसे भीतर बाहर परमेश्वर सबके समस्त कामों को जानकर फल देता है भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग इस जगत में व्याप्त प्रिय का देने वाला और सर्वज्ञ अंतर्यामी ईश्वर है उसकी उपासना करें इस सुक्त में वहनी और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह छठा सुक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले सातवें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो उत्तम धन लाभ के लिए बहुत यत्न करते हैं वे धनाज्ञ होते हैं भावार्थ जो द्वेष छोड़ धार्मिक विद्वानों को तथा अद्विद्वानों के साथ प्रीति उत्पन्न कराते हैं वे किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जैसे जल की धारा प्राप्त हुए स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को जाती है वैसे शत्रु भाव को छोड़ मित्र भाव को सब मनुष्य प्राप्त होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जैसे घी आदि पदार्थों से प्रज्वलित किया हुआ पवित्र करने वाला अग्नि बहुत प्रकाशित होता है वैसे सत्कार पाया हुआ विद्वान जन बहुत उपकार करता है भावार्थ जो मनुष्य आठ स्थानों में उच्चारण की हुई वाणी से सत्य का उपदेश करता हुआ गवादि पशु की रक्षा से सबकी पालना का विधान करता है वह सब को रखने के योग है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुतोंपमा लंकार है। अग्ने का भोजन स्थानी कास्ट और पीने के अर्थ सब औषधियों का रस विद्यमान है। यह जानकर कास्ट और औसध हिसार जलआद के संयोग से कला घरों में अग्नी प्रयोग करना चाहिए۔ इस सुक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह दूसरे मंडल में सप्तम सुक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले आठवें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे शिल्पी विद्वान जन आप जैसे घोड़ों और बैल आदि से चलने वाले रथों को चलाते हैं वैसे ही अति शीघ्र गति से जल के कला घरों से प्रेरणा पाया अग्नि विमानादि यानों को शीघ्र चलाता है यह सबके प्रति उपदेश करो अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे शिल्प कामों में प्रेरणा किया हुआ अग्नि उत्तम कामों को सिद्ध करता है वैसे सुंदर शिक्षा पाए हुए बुद्धिमान जन बहुत सी उन्नति करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे अग्नि का शील और स्वरूप अनादि अविनाशी वर्तमान है वैसे ईश्वर जीव और आकाश आदि पदार्थों का शील और स्वरूप नित्य वर्तमान है भावार्थ अग्निय सूक्ष्म परमाणु रूप पदार्थों में सर्वदा अपने रूप के साथ रहता है काष्ठ आदि पदार्थों में वृद्धि और न्यूनता आदि से कोई समय में बढ़ता और कभी कमती होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपटोपमा अलंकार है विद्वानों की योग्यता है कि जिन उपदेशों से अज्ञादि पदार्थ विद्या राज्य लक्ष्मी बढ़े उनसे सबको उद्योगी करें भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लोप तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन अज्ञादि विद्या से रक्षित सबके मित्र प्रशंसित सेना वाले होकर मित्र होते हुए धर्म और विद्या की उन्नति करें वैसे सब मनुष्य प्रयत्न करें इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह दूसरे अष्टक में 29वां वर्ग और आठवां सुक्त समाप्त हुआ अथ द्वितीय अष्टक के खस्ता अध्याय आरंभ ॐ विश्वानि देव सबितर दुरीतानि परासुव यद्भद्रं अब द्वितीय अष्टक के छठे अध्याय का आरंभ है उसके प्रथम सुक्त में अग्नि विषयक विद्वानों के कर्मों को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य कार्यों में प्रद्यप्त नित्य गुण कर्म स्वभाव युक्त पवित्र करने वाले सकल पदार्थों के धारण करता अग्नि को यथावत प्रयुक्त करते हैं वे अविनाशी सुख वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य अग्नि प्रयोग से तैRNA की हुई नौका समुद्र से पार जैसे पहुंचाती वैसे दुख रूपी समुद्र से पार करते हैं संतानों की शिक्षा में और शरीरों की रक्षा करने में प्रमीढ़ और प्रमाद को छोड़ धर्म के अनुष्ठान करने वाले हैं वे यहां आध्यात्मिक सुख को प्राप्त होते हैं भावारथ जो शुभ कर्मों को करते हैं वे श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त होते हैं जो अधर्म का आचरण करते हैं वे नीचे जन्म को प्राप्त होते हैं जैसे विद्वान जन जलते हुए अग्नि में सुगंध्यादि द्रव्य का होम कर संसार का उपकार करते हैं वैसे वे सबके उपकार को वर्तमान जन्म में वा जन्मान्तर में प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो धनाढ्य धन से परोपकार करें वे सबके प्यारे होते हैं भावार्थ उसी के कुल से धन नाश नहीं होता जो और सुपात्रों के लिए संसार का उपकार करने को देता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे उत्तम सेना से युक्त राजा दुष्टों को जीत विद्वानों का सत्कार कर और प्रजा को अच्छे प्रकार रक्षा कर सबका ऐश्वर्य बढ़ाता है वैसे सबों को होना चाहिए इस सुक्त में अग्नि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह नौवां सुक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 10वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो अग्नि पृथ्वी में प्रसिद्ध शिल्पकारों के प्रयोग में अच्छे प्रकार लगाया हुआ धन का देने वाला स्वरूप से नित्य चेतन गुण रहित और अति वेगवान है वह अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ पिता के तुल्य शिल्पी जनों को पालता है अब विद्वानों को अग्नि विद्या ग्रहण का उपदेश किया जाता है भावार्थ मनुष्य जिससे बिजली आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं सबका जीवन भी होता है उस अग्नि की विद्या को सब उपायों से ग्रहण करें भावार्थ हे मनुष्यों जो अग्नि विद्यमान और नष्ट हुई पृथ्वी में गर्भ रूप विद्यमान है उसी की विद्या को जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य समस्त मूर्तिमान पदार्थों में ठहरे हुए बिजली रूप अग्नि को साधनों से अच्छे प्रकार ग्रहण कर इसमें सुगंधि आदि पदार्थों का होम करते हैं वे अनंत सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो शुद्धान्तः करण जनसुंदर शोभित करते और गृतादि आहुतियों से होते हुए सबके धारण करने वाले सब रूपों के प्रकाशक और न सहने योग्य अग्नि को सिद्ध करते हैं वे श्रीमान होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे आप्त विद्वान जन अज्ञादि पदार्थ विद्या को जानकर औरों के हित के लिए उपदेश करते हैं वैसे हम लोग भी विद्या का उपदेश करें इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 10वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 21 ऋचा वाले 11वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राज धर्म का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे समुद्र जल से सब को बढ़ाता है वैसे प्रधान पुरिशों को चाहिए कि अपने आश्रित सब जनों को दान और मान से बढ़ावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सूर्य के समान उत्तम वाड़ियों को बरसाते हैं और सेवकों को प्रसन्न करते हैं वे उत्तम प्रतिष्ठित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पवन के साथ बिजली फैलती है वैसे विद्या के साथ पुरुष सुखों के बीच विहार करता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो निरंतर राज्य के बढ़ाने को समर्थ और और शस्त्र तथा अस्त्र चलाने में कुशल प्रधान पुरुशों को उन्नत देते हैं वे शीग्र प्राधानने को प्राप्त होते हैं